श्री श्रीरामकृष्णकमृत साधन काले बेलतले ध्यान चतुपरछेद साधन काले बेलतले ध्यान ऊनष्टादश्रीष्टाब्द्यधिकादश्रीष्टाब्दमध्ये काम कांचन त्याग श्रीरामकृष्णस जन्मभूमिगमन रघुवीरभ पजीकरण अष्टसुतराष्टादत ख्रीष्टवर्षत अशीतुतराष्टादत ख्रीष्टवर्षमध्ये श्री प्रभो मध्यान्हये एकदन मिलता शनिवारस पंचमो दिवस मणिद प्रभु सन्निधो त्रयो विंसो भोजना दिवस भोज भोजनावस भोजनावसने मणिवाद्यं आसी सहसा स श्रुतवा कॉपी तम नाम ग्रह चु कृत् आहूतवा बहिरागम्य अप्य स्वको उत्तर उत्तरतो दीर्घांद प्रभु आहवती मणिरागत तम तम प्राणमत दक्षिणिंदे श्री प्रभु मणिना सह आसीन सन् आलपति श्रीरामकृष्ण यूँ कीदशं ध्यात अहम देलतले स्पनादर्शनम अकवदा अपश्य पुतो रूप्यख्य मनः प्रावारक सरावपूर्ण सन्देश मिठा दव स्त्रीजनौमानसृक्ष मनमेत वाचसी कस्याचित सपास नासाभरणं, सपाशनाशाभर तय बाह्याभ्यरस्थ द्रष्टुम शक्नोमी नाड्यादिमलमुत्रस्थी मंसोड़ मन किमी नैचत तर पादपदित सूचक ऊर्धस सूचक मनो ही तदस्सूचक ऊर्धसूचका ईश्वरा मनो यदि विमुखी भवत सद आशंका अपरच कचन शूलपाड़ी सर्व समीप उपावशत भाई यूचक उपरी एतेन सत्य किन्तु कामने कांचन त्यागम विना न भविष्य अहम त्र तकवा भूमि रमणीप्यकती रघुवीर स्वत्तिया भूमे पंजीकरणा तेसम अगछम स्वाक्षर प्रदान अवदत् मैं स्वारदान नदीया बोधस्तु बोधस्थ नास्तवस महां आदर है अकारी आम्रनीय दत्म तस्हनता संनिना सचय न कार्यग विना कथम सलभ्यदीस वस्तून उपरी अपरमएक वस्तु अस्त प्रथम वस्तुन अनपसृत कथम एकसका सन तम आहवे पर कुरन निष्कामती ध्रुव राज तपस्ते परम प्राप अवदत् यदि काचम एत्य कोपी कांचनम आजेत तत्य जेतकिम दया दादीक प्रभु राम कृष्णस्य चैतन्य श्रीरामकृष्णत दान सत्गुणोद शक्य दानादीकम संसारिणों जनसाय सकामं एव सकाम है स्यक निषकाम क्रीय से चे वर कि निषकामक अति कठिन साक्षात्कार सती ईश्वर किं यद यदम कतिचन पुष्कमाग घटावाषि नवासी चिकता सर्वाणी निर्मा प्रभो मे वरम देह तस्ते सती सर्वासनाश पतिता किंतु दया कार्य दानादीकार्य तन्न क्यस साति सातिश क्लेशे प्रत्यक्षे सती धन सत्वे सत्यिदे अस्म किंचितिद्दे अथवा किमहम कर्म शक्यां ईश्वर एवं कर्ता अने अकर्ता बोधो जाये से महापुरषा जीवदुखेन का सतो भगव्युप दर्शयती शंकरचार्य जीवशिक्षाई विद्या हंता अदात अन्नदा ज्ञानदान भक्तिदाननम महत्म चैतन्यदेव अत चांड चान्द आचाडा भक्ति अकार्षी दैह दैहिके सुख दुखे अम्रम प्रशि अत्र आम्रम आम्रम भुक्षव ज्ञान भक्ति अपेक्षित ईश्वर वस्तु अन्स्तु स्वतंत्रेक्षा कि अस्त प्रभो सिद्धांत सर्वक यदि वजसी तरी लोकस्य पाप प्रवृत्ति सैत अक्षा जात ईश्वर कर्ता अहम अकर्ता तब आंगलजना यतंत्रेक्षा ब्रुवती स स्वतंत्रेक्षा बोध स्वतंत्रेक्षाबोध तेन दत् अस्त ये स न लस्वतंत्रेक्षाबोधो न दीये से चेत पापवृद्धि अभविष्य स्वदोषा पापं कौमी बोधो तेन न दीये से चेत तदा पापस्य से भूयसा वृद्धि अभवष्य ये तत्त्कारा ते जानती स्वतंत्रेक्षा वस्तुत तो सवंत्री अहम यंत्र अभियता अहम ज्ञान